सूक्ष्म चीजों का संसार पांचवा भाग प्याज की कोशिका में केंद्रक प्रयोग पांच। प्रयोग दो के समान ही प्याज की झिल्ली निकालकर कांच की पट्टी पर रखो इस पर लाल स्याही की एक दो बूंद डालकर दस मिनट के लिए रख दो लाल श्या डालने के बाद मैचिस की एक काड़ी जलाकर कर जलती हुई काड़ी को कांच की पट्टी के नीचे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सात आठ बार घुमाओ अब ड्रॉपर से झिल्ली पर तब तक पानी डालते रहो जब तक कि उसमें से लाल रंग निकलना बंद ना हो जाए। इस झिल्ली पर कवच रखकर कर सूक्ष्मदर्शी से देखो क्या तुम्हें अधिकांश कोशिकाओं में गुलाबी रंग की गोल रचनाए दिखाई पड़ी यही केंद्र है। यह हर कोशिका में पाया जाता है और कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्र दिखाते हुए झिल्ली का चित्र बनाओ कोशिका में प्रयोग छे। आलू का एक लंबा चौकोर या गोल टुकड़ा लेकर उसकी आड़ी कटाने काटो एक पतली कटान को कांच की पट्टी पर रखकर उस पर ड्रापर से कई बार पानी डालते रहो जब तक कि उसमें से सफेद पदार्थ निकलना बंद ना हो जाइए अब उस पर आयोडीन की एक बूंद डालो एक मिनट के बाद ड्रॉपर से पानी डालकर इसे धो डालो और उस पर कवच रखकर कर दर्शी से देखो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनावो कोशिकाओं में गहरे नीले रंग के जो कण दिखाई दे रहे हैं वही मंड है कोशिकाओं से बने शरीर अभी तक के प्रयोगों में तुम देख चुके हो कि प्याज की झिल्ली काई पत्ती पौधे का तना और आलू अनगनत कोशिकाओं से बने होते हैं तुमने यह भी देखा कि कोशिकाएं अलग अलग साइज और आकृति की होती हैं। इसका कारण यह है कि उनके काम भी अलग अलग होते हैं तने की कुछ कोशिकाएं जड़ों द्वारा सोखे गए पानी को ऊपर तक पहुंच जाती है तो तने के बाहर की ओर पाई जाने वाली कोशिकाएं सुरक्षा का काम करती है कुछ कोशिकाओं में भोजन का निर्माण होता है तो कुछ कोशिकाओं में भोजन जमा किया जाता है प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य होता है जिसमें केंद्रक और दूसरे सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं कोशिका की साइज और आकृति उसके कार्य पर निर्भर होती है पौधों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में से कुछ के चित्र और उनके कार्य यहाँ दिखाए गए हैं। जिस प्रकार पौधों के शरीर अनग कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार जंतुओं के शरीर भी छोटी छोटी करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बने होते हैं तुम्हारे किटके सूक्ष्मदर्शी से जंतुओं के शरीर की कोशिकाएं देख पाना संभव नहीं है किंतु कुछ कोशिकाओं के चित्र और उनके कार्य यहाँ दिए गए हैं।